समस्त मंत्रों का भाष्य तो पूरा हो गया है आप ग्रंथ विवेचन कर रहे हैं जो भाष्यकार ने इस मंत्रों का जो किया है उस पर कुछ लोगों ने संशय उठाया ये अर्थ आपने जो लिया वो ठीक नहीं लिया है तो ही विचार आरंभ कर रहे किन मंत्रों में ये जो समुच्चय वाले जो दो मंत्र है उन मंत्रों का अर्थ को लेकर विशेष विवाद अविदया मृत्युम तीर्थ विद्या मृतमस्त विनाशीन इन मंत्रों का इन मंत्रों को सुन के ऐसा अर्थ करना है यहाँ श्रोता का मतलब इन मंत्रों की व्याख्या जो मैंने करी उसे सुन लो मंत्रो यदि व्याख्यान मैं कृतम त्रुता ऐसा ध्यान क्योंकि हमने क्या किया अविद्या से कर्म को ले लिया विद्या से उपासना को लिया पहले और असंभूति से है विनाशेना असंभूति से क्या लिया व्याकृत ब्रह्म और संभूति से अव्याकृत विनाशेना मैंने असंभूति अव्याकृत ब्रह्म और संभूति व्याकृत ब्रह्म ये जो हमने अर्थ लिया तो उपासना प्रक्रेना उसका विरोध करते हैं ऐसा नहीं हो सकता श्रोता के चित्र संशय कुरंती कुछ लोग जो है संशय करते हैं ग्यारहवें और चौदवें मंत्र इलेवंथ एन फोर्टी यह सुनकर के कुछ लोग संशय उत्पन्न कर रहे हैं किमत तत्व ज्ञान विद्या शब्दार्थ अन्य संशय कर लेना ब्रह्म विद्या लेना है यह आप जैसे करे उपासना है पूर्व पक्ष कहना ब्रह्म विद्या ही लेना चाहिए क्योंकि ईशावासी प्रषद में कहीं भी उपासना का बारे में कहा ही नहीं पहला मंत्र ब्रह्म विद्या दूसरा मंत्र कर्म है उसके बाद में कर्म की निंदा इत्यादि ज्ञान की चर्चा अग्रोही कहा उपासना के बारे में कुछ हुआ है उपासना की चर्चा ही नहीं एक भी मंत्र नहीं उपासना को बोलने वाला और फिर जो अखथित विषय को उठा करके वो समूचे करने जा रहे हो कहीं से उठा के ले आया आपने जोड़ दिया यहाँ ऐसे कैसे होगा अप्रकृतों का अप्रकृत उपासना और प्रकृति कर्म का समुच्चय कर दिया होना क्या चाहिए प्रकृति ज्ञान और प्रकृति कर्म इनका समुच्चय जो प्रकृति द्वय है उनकी समुच्चय होनी चाहिए अप्रकृत का प्रकृति के साथ में जो है समुचय करना अनुचित होगा के संशय कुरी करती त्यर्था अतः निराकरणार्थम संक्षेप विचारणाम कर संशय का निराकरण करने के लिए मैं संक्षेप सेचार करूंगा कर चुका हूं फिर भी लोग दिमाग में संशय है तो संशय निवारण कर ली ये किंचित जरूरत बात है वह हम दोबारा कहेंगे संक्षेप दो विचारणाम कर संशय लेकिन यह विषय पहले जब आपने विस्तृत व्याख्या कर दिया है संशय का संशय्त क्या है कौन सी निमित्त को लेकर संशय कर रहा है विद्याशब्द से ब्रह्म विद्या लेनी है मुख्यार्थ विद्याश् से क्या होता है हमेशा मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है मुख्यार्थ लेना है यह विद्याशब्दार्थ उपासना है क्या लेना है व्याख्यान से निर्णय तत्व जब व्याख्यान है वो निर्णय करने के लिए था और मैंने तो व्याख्यान कर दिया है निर्णय तो कर ही चुका हूँ फिर संशय गुंजाइश ना रह गया ऐसे जब कोई कहे कहें नहीं नहीं ऐसा आशंका मत करो भले ही हम अपने दृष्टिकोण से व्याख्यान कर दिए हैं तत्व निर्णय दे दिया है उसके बावजूद सुनने वाले के मन में हमारा निर्णय घुस जाए कोई जरूरी है क्या सुनने वाला हमारे निर्णय के विपरीत को संशय भी उत्पन्न कर सकता है व्याख्यान करना अपने व्याख्यान कर दे रहा है करने के बाद ही तो संशय होता है तो पैसने से पहले जहाँ संशय हो जाएगा ठेकेदार लोग यही बोलते हैं हाँ, जब सार उनका काम हो जाता है ना मकान बना देते हैं उसके बाद आप उनको कमी बताते हो ये कमी है ये कमी है ये कमी है तो लो, पहले तो बोले ने एक बात किया अब बोल रहे हो फिर पहले क्या मांग तो फिर टेढ़ा बनाएगा पहले कैसे बोलता भाई फिर बनने के भाई तो कहूँगा क्या कमी है पहले मैं कैसे बता कि तुम कमियाँ बना करते हो गलत करते हो ठीक से नहीं बनाते हो तो मैं कैसे कह दूंगा बाद में तो पता चलता है तो सिवर यहाँ पर भी है पहले बच्चे को कहते रहो तुम फेल हो जाओगे तुम फेल हो जाओ, तो फेल हो जाओ तो बच्चा फेल ही हो जाएगा पहले से नहीं बोला जाता है ना पहले तो उत्साह प्रोत्साहन करो देखिए खूब पढ़ो तो जरूर पास हो जाएगा बाद में रिजल्ट आएगा तो पता चलता है क्या इसलिए व्याख्यान भले कर दिया आप निर्णय दे दिया लेकिन सुनने वाला आप निर्णय को हुं में हुं करते रहेगा क्या? वो भी अपने दिमाग जब लगाएगा कुछ तो आपकी निर्णित व्याख्यान पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है इसलिए यहाँ पर संशय हो रहा है तत्तावत किन्नी तो संशय विद्या शब्द लेकर हमारे मन में संशय हो गया है कि विद्या शब्द से आप स्वयं ही सर्वत्र ब्रह्म विद्या बोलते हो और विद्या आप परमात्म विद्या को न लेकर के उपासना ले रहे हैं क्यों संशय हो है मेरे को विद्या संब पर अमृतत्व मुख्यम में अमृतत्व कस्मात न गृह थे सर्वे कर ले, से विद्या, ले रहे हो आप और अमृत शब्द से भी मुख्य अमृतत्व मैंने मोक्ष इसको क्यों नहीं ले रहे हो आप सीधे या ले रहे हो प्राप्ति वगैरह ऐसे क्यों कर रहे हो आप ये प्रश्न है।, है क्योंकि हे प्रदर्शनाथ तो संशय कारण क्या है आप गौणार्थ लेते वक्त वह कारण नहीं बताए हैं आप क्यों आप एक गौणार्थ ले रहे हो मुख्यार्थ त्यागने कर, त्याग करके गौणार्थ लेने के पीछे कोई ना कोई हेतु दिखाना पड़ता है जैसे गंगाया घोष कह दिया मुख्य प्रवाह है उसको त्याग करके गंगा तथे घोष का पीछे आपको कोई आधार देना पड़ेगा कि तो घोष मतलब झोंपड़ी वो झोंपड़ी कहा रहेगा गंगा में और गंगा का मुख्य अर्थ क्या है प्रवाह उसको त्यागना पड़ेगा ना क्योंकि गंगा के प्रवाह भी मुख्य अर्थ में झोंपड़िया तो हो नहीं सकते हेतु तो आपको देना पड़ेगा प्रवाहे घोष असंभवात गंगा शब्द से तटोर्थ न तो प्रवाह अच्छा मुख्यार्थ त्याग के लक्ष्यार्थ लेने का पीछे गौणार्थ लेने का पीछे हेतु देना पड़ता है नहीं तो हमेशा शब्द का शक्यार्थ ही प्रथम स्वीकार होता है वह शक्यार्थ जहाँ संभव नहीं है मुख्यार्थ जहाँ संभव नहीं है वहां गौणार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्या तीनों में से कोई भी जा सकती है पश्चिमी आगछति ऐसे किसने बोला अब देख के क्या करोगे अरे अग्नि कहीं आता है क्या देखो देखो अग्नि आ रहा है कोई ब्राह्मण आ रहा है जैसे ब्राह्मण आ रहा है अग्नि कह दिया है अब हाँ अग्नि शब्द का मुख्यार्थ नहीं हो सकता लक्षार्थ नहीं हो सकता कि लक्षार्थ हाथ ली जाती है शक्ति संबंध होनी चाहिए ना अग्नि का क्या संबंध है उस ब्राह्मण के हिसाब आगे साफ देखिए घुम रह गए सम्मानित तो नहीं उसका तेज है ना मैं इसलिए न मुख्यार्थ है न लक्ष्यार्थ हो सकता है तो गौणार्थ देना पड़ेगा और कहीं कहीं व्यंग्यार्थ देना पड़ता है बिल्कुल तीनों ही छोड़ दो गौण भी नहीं होता वो साहित्य में से बहुत मिलेंगे व्यंग्यार्थ सारी चीज लक्ष्य हो सकता है वहां गौण भी नहीं हो सकता है जैसे हम सुनाए कई बार आपको कबीर का बहुत सारे वचन क्यों साहित्य उन्होंने लिखा है सारा बहुत प्रयोग किया चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौमंत्र लगाए तो उसमें क्या है पूरा व्यंग्यार्थ है उसी प्रयोग बहुत सारे हैं व्यंग्यार्थ वाले दृष्टान मिलते हैं तो ये नियम है आप उसका मुख्य अर्थ अर्थात जो आपके शक्यार्थ को त्याग करके अन्यार्थ लेना चाहते हो तो हेतु तो बताना पड़ेगा और आप अपनी व्याख्यान करते वक्त तो कोई हेतु तो स्पष्ट आपने कथन नहीं किया इसलिए संशय टिप्पण कर दर्शना चाहिए मुख्यमंत्री संशयाकार दृष्टव्य अमृतत्व मुख्य अमृतत्व लेना है या सापेश अमृतत्व लेना है ये संशय वा यदा संशयमी तेपयार्थ अथवा संशय कुरंती जो भाषकार ने कहा था ना श्रुपता के संशयम करवंती वहां संशय का आक्षेपम कर तुरंत शास्त्रा के करने को तैयार तो खड़े हो गए आदमी विरोध में खड़े हो गए आक्षेपम करवंती ऐसा सीधे अर्थ कर सकते हो किता किम आकार केमित्त संशय का कि आकार का आक्षेप आक्षेप का स्वरूप क्या है ऐसा भी अर्थ बदलना विद्या तो विद्याशब्देनो तब कहे विद्या शब्द की तरह मुख्य अर्थ परमात्म विद्या को क्यों नहीं ले रहे हो और अमृत से भी मुख्य अमृत तो लेते हो ये उसका पूर्व तब सिद्धांति ये ननु देख कर पूर्व पक्ष नहीं समझना ननु सिद्धांती बोल रहा है सत्यम तक सत्यम पूर्व पक्ष कहेगा थोड़ा उल्टा शब्दावी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है असली सिद्धांति जहाँ आने तक ऐसे ही चलेगी इति चेन न तक इति चेन न आ रहा है ना अगला प्रश्न में नीचे से तीसरी पंक्ति न पर तक ऐसे ही चलेगा वहां से न मुख्य सिद्धांति बोलेगा न उक्ता परमात्म विद्या कर्मण विरोधा समुच्च अनुपत्ति कहता है देखो मैंने कहा है उक्त जो परमात्म विद्या है कौन ईशा वासमित जगत्याम जगत मंत्र के द्वारा कहा गया जो परमात्म विद्याय और विद्या दूसरे मंत्र में क्या बोला था कर्म का है ना वो मंत्र में कर्म कहा गया जो उन दोनों का परस्पर विरोधात समुच्छयुपति उन दोनों का समुच्छय तो बोल ही सकता इसलिए मैं विद्याश से परमात्म विद्या का लेकर के उपासना अर्थ लिया सत्यम पक्ष जाता अर्धांगिकारे सत्यम होता है अर्धांगिकारिक उत्तर तावत तब का सत्यम जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा तुम्हारी मीठी मीठी बातें अच्छी लगेगी सही है लगेगी भी तुम जब करे हो बिल्कुल बुनियाद रही थे गलत ऐसे बोलने के लिए सत्यम सद्योग होता है यहाँ पर ने <laughs> या है सत्यम गण सत्यम अर्धांगिकारी अर्धांगिकारी का मतलब क्या इतना ही जब तक मैं जवाब ना दू तब तक तुम्हारी बात ठीक लग रहा है मैं स्वीकार कर रहा हूं जब मेरे जवाब सुनोगे तो पता चल गया तुम्हारा तो कहा वो सारी बात गलत यावत उत्तर दास्यामी तवत तब कतरम सत्यम यदि अर्धांगीकार विरोधस्तो नावगम्य थे अगर विरोध यह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कहीं नहीं मालूम हो रहा है आप कह रहे हो ना परमात्म विद्या और कर्म के बीच में विरोध है इसे समुचय नहीं हो सकता किंतु तो हमारे कहना है इस श्रुति में कहीं विषयवासी प्रसंग में ब्रह्म विद्या और कर्म का विरोध भाषित नहीं हो रहा है विरोधस्तो नावगम्य क्यों क्योंकि विरोधा विरोध शास्त्र प्रमाण का, का पीछे विरोध है और किन दोनों का बीच में अविरोध है ये सारी बातें शास्त्र से निर्णय होता है आपके कहने से नहीं हो सकता शास्त्र कहने से कैसे होगा शास्त्र अपना बोलेगा क्या इन दोनों के विरोध इन दोनों के विरोध नहीं है कहते नहीं जैसे यथा अविद्या विद्या उपासन तो शास्त्र प्रमाण अविद्या प्रमाण कम इन दोनों को कर्म कर्म का अनुष्ठान और विद्या ब्रह्म विद्या का उपासन अनुस्का जो अभ्यास ये दोनों शास्त्र प्रमाण से धैया नहीं इसी ईशावास्य उपनिषद से तेने तेने कह करके विधि किया ना सन्यासी के लिए ईशावासम रूप से चिंतन करता हुआ सारा जीवन व्यतीत करने के लिए कहा और ये कर्मी के लिए जिस भी शत्रु ऐसे कर जो कर्म करते चीनी के लिए कहा तो अविद्या का अनुष्ठान करना भी यही उपनिषद विधान कर रहा है, कर्म अनुष्ठान करने कह रहा है और ब्रह्म विद्या का चिंतन रूपा विद्या उपासना को भी यही शास्त्र कह रहा है दोनों में यह ईश्वास प्रतिषद प्रमाण है तथ विरोध अविरोध वी इसलिए इनका विरोध और अविरोध के विषय में भी यही उपनिषद प्रमाण न विरोधा विरोध के विषय में भी यही उपषद प्रमाण हो जाता है कहे कैसे यथाच दृष्टांश समझाता है पहले समझो से आप। दृष्टांश या नवभूता शास्त्राद अवगतम पुनः शास्त्र नहीं बाध्य थे अध्यय पशु जैसे न हिंसा सर्वभूतानी है ये सामान्य शास्त्र है हा? और दूसरे कह तो दिया पशुना जे गया विधि ने क्या कर दिया शास्त्र प्रमाण सिद्ध जो महिंसा सुरा भूताणी जो शास्त्र स्वगत है उसको दूसरे शास्त्र के द्वारा बाध दिया गया दूसरे शास्त्र कौन है पशु नित ये जो विधि शास्त्र है उसके द्वारा बाधित हुआ कहा अध्यय पशु हिंसा दी थी अध्वर यज्ञ यागे पशुम हिंसा याग में पशु की हिंसा करो ऐसे कहने वाली जो श्रुतियां हैं वह माइंड से शराब होता का जैसे विरोध भी कथन कर रहे हैं और अविरोध भी है विरोध होते हुए अविरोध है तो निषेध कर रहा है, विधान कर रहा है इस दृष्टिकोण से विरोध है और अविरोध किस अंश में है अध्वर्य कुरिया नान्यत्र तो ना, ना शास्त्र को कहा हुआ अध्यय भिन्न स्थलों में निषेध शास्त्र सार्थक हुआ इसलिए निषेध शास्त्र व्यक्ति साक्षात सुनने में तो विरोध रहा है, है, पर भी आविरोध है। आविरोध कैसे जिस बैठा रहे वि यज्ञ यज्ञ भ मांसा सभा ऐसा अर्थान्व होने पर अविरोध भी स्थापित हो गया इसी प्रकार से एवं विद्या और पीछे विद्या और विद्या के पीछे पूर्व पक्ष कह रहा है विद्या कर्मण समुच इसलिए अपना निर्णय दे दिया इसलिए क्या है विद्या कर्मणश्च समुच ब्रह्म विद्या ईशावास मंत्र से कथित हो तो उत्तरवर्ती मन से विद्या कर्म इन दोनों का समुच्चय अवश्य करना चाहिए सिद्धांति का न प्रशद को दूरमेते विपरीते विद्येती प्रशद एक, दो, चार। One, two, four. दूर प्रथम अध्याय, दूसरे वल्ली चौथा मंत्र दूरमेते विपरीते दूर में विषुची विद्या दोनों अत्यंत विरोधी है इससे पहले त्रिमो को निपटाम बहुत जरूरी टिप्पणी तीनों टिप्पण बहुत ही अच्छा है समझने के लिए और स्पष्ट करने के लिए तथा अन्यत्रहिंसा या न हिंसा यदि शास्त्रोक्त अहिंसा या विरोध हो जैसा अन्य हिंसा अध हिंसा विहित है वो नास्त्रोक्त अहिंसा या, या, या विरोध हो मांसा सर्विता सूची से भीत शास्त्रोक्त अहिंसा के साथ उसका विरोध हो गया है ना अन्य हिंसाया माने याग में भी जो हिंसा का इस मंत्र के शास्त्रोक्त अहिंसा के साथ में विरोध हो गया विरोध हो हिंसाया तिंसाया तस्त्री क्योंकि मांसा सर्वाभूता जो कहा जा रहा है वो तो किस हिंसा को निषेध कर रहा है अशास्त्री हिंसा क्यों शास्त्रीय हिंसा तो विहित है पशुना ये से कहा ले जाऊंगा शास्त्री भूता ऐसा अतः अविरोध सिद्ध हो जाएगा अध्वरेतो तो न विरोध हिंसा यात्र और अध्ययर तो कोई विरोध नहीं होगा क्यों क्योंकि हिंसाया शास्त्रवीत है अद्भुरी हिंसाया स्वरूप हिंसा पापनक न अहिंसात्वा क्योंकि अधर्म क्यों अधिक विरोध नहीं है इसलिए भी विरोध नहीं है क्योंकि याग में भी जो हिंसा है वह स्वरूपतः देखने में काटा जा तो रहा है गर्दन लेकिन हिंसा तो दिख रहा है हिंसा होने पर वो पाप अजनक पाप वो अजनक नहीं है, है वो अतएव अहिंसात्वा तो हिंसा ही मन जाएगी हिंसा का विधान कर रहा है का रहा। ये जी हिंसा का, इस तरह से अविरोध सिद्ध कर दिया शास्त्र हिंसा का अहिंसा विधायक शास्त्र के साथ में अविरोध स्थापित और अहिंसा का तो विधायक शास्त्र साथ विरोध है तो शास्त्रीय से भिन्न अशास्त्री हिंसा के साथ उसका विरोध माना जाएगा अति वीय हिंसा क्या है इस अहिंसा विधायक शास्त्र का विरुद्ध होने के नाते वह पापजनक अशास्त्री हिंसा पाप जनक हो गया क्योंकि अहिंसा का विधायक सामान्य श्री का साथ उसका विरोध है और शास्त्रीय अहिंसा का शास्त्रीय हिंसा जो कि वास्तव में हिंसा देखने को है इन वाक्य में अहिंसा है पाप है, अतिव शास्त्रीय हिंसा के साथ में शास्त्रीय अहिंसा का कोई विरोध नहीं रहा यथा उसी प्रकार यहां पर शास्त्रीय कर्म का शास्त्रीय भ्रम विद्या के साथ कोई विरोध नहीं है अशास्त्रीय कर्म का भ्रम विद्या के साथ भले विरोध रहेगा ठीक विर है ना भाई अशास्त्रीय कर्म है वो पाप का जनक है ना उसमें अज्ञान की जरूरत है कर्तृत्व की जरूरत है भोकृत्त की है अहंकार भी करता है और शास्त्री जो कर्म है इसमें कहां करेगा निष्काम कहा शास्त्रीय कर्म का शास्त्रीय ब्रह्म विद्या के साथ कोई विरोध नहीं है तो शास्त्रीय ब्रह्म विद्या के साथ किसके साथ विरोध है अशास्त्रीय कर्म के साथ विरोध है यथा हिंसा के बारे में हमने समझाया ऐसा थुप्ष्या? हिंसात हिंसात्व हिंसात यह सहवर्तना क्योंकि हिंसात्व और अहिंसात्व शास्त्रीय मामले में एक साथ विद्यमान है देखने के लिए हिंसा होती हुए और हिंसा होने से शास्त्रीय हिंसा में क्या है हिंसात हिंसात इनसा तो दोनों एक साथ रहता है तथाच चास्त्रीय अशास्त्री और विरोध हो न तो द्वरोपी शास्त्रीय भाव इसलिए शास्त्रीय और अशास्त्रीय का प्रश्न विरोध होगा शास्त्रीय और शास्त्रीय वस्तु का विरोध नहीं हो सकता एवं विद्या विद्य और अपनी सियादी विद्या विदे सह अनुष्ठान से शास्त्रीत विद्या का मन ब्रह्म, ब्रह्म विद्या और कर्म का इन दोनों के एक साथ एक व्यक्ति के धर्मुष्ठान करना चाहिए यह शास्त्र के द्वारा यहीं पर ग्यारहवें और चौदवे मंत्रों में जो समुच्चय का विधान हुआ है कर्म और ब्रह्म विद्या का सह समुच्चय का ही विधान हुआ है थवा क्रम समुचय के विधान मान लो एक पुरुष के पुरुष के द्वारा सा समुचय अथवा क्रम समुचय विधान मानना चाहिए ये पूर्व पक्षा है स अनुष्ठा शास्त्री अन्यत्र अन्य अन्य तरह से अन्नित्र, अशास्त्री है ना इनमें ऐसा है नहीं कि दो में से कोई अशास्त्री हो क्योंकि शास्त्रीय का अशास्त्र के साथ विरोध होता है ना अरे शास्त्रीय का शास्त्री के साथ विरोध है नहीं और जहां शास्त्री का शास्त्री के साथ विरोध होता है वहां समुचय के विधान नहीं होगा फिर विकल्प होगा जैसे उदितेज होती अनुदित्यो होती दोनों पर विरोध हो गया नान व्याजेश परस्पर से दो शास्त्र में विरोध आ जाए तो वह विकल्प माना गया है समुचे नहीं और यह समुचय के विधान वाणी ग्यारहवे और मंत्र में इसका मतलब ये शास्त्रीय कर्म का और शास्त्रीय ब्रह्म विद्या का कोई विरोध नहीं है अर्थात यहां विधित जो कर्म ईश्वर विद कर्म और ईशावासी प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या ये दोनों ही शास्त्री है इनमें से कोई भी अशास्त्र की अनुवाद नहीं है यदि अशास्त्री का अनुवाद भी होता ना तब तो कह सकते वो तो अनुवाद क्या था वो अशास्त्रीय कर्म है इसलिए शास्त्रीय ब्रह्म विद्या के साथ विरोध हो जाएगा इसे सतर्क होते टिप्पण कर संभाव के भी शास्त्री तो ना विरोध एवं अविरोधे सती सिद्धम अभिष्ट पूर्व पक्षी स्पष्ट है ना अपना जो अभिष्ट सिद्ध हो गया पूर्व पक्षी का उस बार स्पष्ट बोल रहा है इसीलिए विद्या कर्मचार तथा मतलब क्या? तथा इस ची था विद्या क्रमणी दृष्टान निर्णय दे दिया शास्त्रीय शास्त्री कोई विरोध न होने से इन दोनों का समुच्चय हो सकता है तब सिद्धांत कहता है नही हो सकता में साफ़ एक साथ इन दोनों के विरोध बल्कि ऐसा बता दिया कि वो बहुत दूर दोनों का जो है चेहरा ही उल्टे रास्ते थे एक दाया दर बाय है पश्चिम की तरफ है तो कहीं मेल में हो ही नहीं सकता इनका दूर में इतने विपरीत है विषुचि अविद्या दूर में विपरीत है विषुचि मने नाना गति विषुचि का अर्थ होता है नाना गति आमदगिरी में देख लो यही सब दिया हुआ है दूसरी पंक्ति विषुची मन नाना गति विद्यात विभिन्न फल वाले होने से नाना गति का मतलब क्या विभिन्न फल वाले हैं आठ नंबर नाना गति गति मैंने फल विरुद्ध फल वाले हैं और अतिशयन विरोध वाले होने से इनको हम एक साथ नहीं कर सकते दूरम अतिशेर विरुद्ध कौन कौन दो अविद्याम और ब्रह्म विद्या देखो कठो विद्या विद्याशब से ब्रह्म विद्या लेना है कठोपरिषद के इस मंत्र में विद्या विद्याशब से ब्रह्म विद्या ले गया उपास ना। तब पक्षी कहता है अरे उस उपनिषद में कर्म का उस उपनिषद उपनिषद में विरोध हो इस का कर्म कोई विरोध नहीं है तब कहेंगे तब तो समन्वया समन्वय होता है यानी कि वहां का अलग यहाँ का अलग बात नहीं चलता हां। पूर्व पक्ष कर विद्यांश विद्यांश इतनी वचना भले कटोपरिषद में विरोध कहा है इन यहां पर विद्ध्यान्च विद्ध्यान्च ऐसे जा और में हुआ है आते हुए यहाँ परिषद में कथित कर्म और प्रविद्या का विरोध नहीं है भले कठोपनिषद में कथित नची के तेज कर कर्म कौन सा नाच के नाम रखा गया बाल में स्वर्गीय स्वर्ग अग्निहां की चर्चा होगी है ने पहला तो वरदान भी मांगा मेरा पिता का क्रोध शांत हो जाए दूसरा वर मांगा सारी दुनिया स्वर्ग चाहता है स्वर्ग के जाने का साधन बताओ तीसरे ब्रह्म विद्या मांग लिया अपने लिए कुछ नहीं मांगा कितना महान है पर हम लोगों के सामने यमराज है कोई भी आ जाए वरदान मांगो गले तो अपने लिए सारे मांग लेंगे नहीं? नहीं? नहीं वो देखो कितना महान अपने लिए एक भी चीज नहीं मांगा वो भी अपने लिए थोड़ी मांगा सुना मैंने लोग कहते हैं अस्ती थी नास्ती थी चाहके मैं इस दुनिया का संशय को दूर करना चाहता हूँ जिसे मैं पूछता हूं उसे मेरा भला हो जाए तो ठीक नहीं हो जाए ठीक स्वार्थ निहित नहीं, तो नहीं था दुनिया में जो इस आत्मा के बारे में संशय प्रचलित उस संशय का निवारणार्थ प्रश्न तब द्वारा उसको भी लाभ हो गया और दुनिया को लाभ हो गया प्रविद्ध्यालग चीज है मोक्ष मैं मैं की इच्छा है इसे मुझे प्रविद्या दो ये नहीं शुरू कहां से कर नास्तित्व कहा ना तो शुरू कहां से करदान के लिए वो पॉइंट पर तब लगता है साफ कि अप्रैल कुछ नहीं मांगा भले उस जो सर्वजन हित के लिए मांगा है जब उसी से उसका भी हित कि सर्वजन वो भी खुद भी है ना उसे उसका भी भला हो गया मोक्ष हो गया ये विशेषता है तो कहते उस परिषद में भी कर्म जिस कर्म का विचार हुआ है उस कर्म का उस में विचार किया कि ब्रह्म विद्या के साथ विरोध कठोर कठोवी में कहा गया है कठ शाखा ने, इस में, ये लोग शाखा वाले ब्रह्म विद्या को कर्म के साथ कोई विरोध नहीं मानते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्ञान चौदह मंत्र में कहा है वहां विद्या अब मुख्य सिद्धांत चौधरी चिन्ह ऐसे नहीं कर सकते हो वो उपरस और ये उपरसद अलग भेद वगैरह करके व्यवहार नहीं कर सकते हो तुम क्योंकि हेतु तो सब फल विरोधा हेतु तो विरोधात, विरोधात, विरोधात्ल विरोधा, विरोधा, फल विरोधा दोनों के कारण में विरोध है कर्म का कारण कर्म का साधन ज्ञान के कारण ज्ञान का साधन अधिकारित्व में विरोध है कर्माधिकारी में कर्तृत्व भक्तृ सब कुछ चाहिए काम भी इच्छा दी स्वर्ग की और ब्रह्म विद्या वाले के लिए न कर्तृत्व न भोक्तृत्व न फल इच्छा कुछ नहीं विरुद्ध है पूरा का पूरा स्वरूप में विरोध है ब्रह्म विद्या का स्वरूप कर्म के स्वरूप में क्या है कर्म का स्वरूप क्रियामान है करना पड़ेगा ज्ञान में कारकत्व नहीं है कर्तुम कर्तुमता कर्तुम यह कर्म का स्वरूप है विद्या में ब्रह्म को तो छेड़ी नहीं तो में भी अंतर है। और फल अनित तो है ब्रह्म टिप्पण चार समझा रहे इसी को पहले पांच नंबर है हेतुस्वरूप फल विरोधादि कंच कारण क्या है ये है आत्मा कर्तृत्वादी का अध्यास होनी चाहिए और अर्थित्व फलाकांक्षित फलकामित्व अर्थित्व फलकामित्वादी और भी चीजें सबसे पहले आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का ज्ञान है। ताला जरूरी कर्म करने के लिए। दूसरा चीज जो जरूरत है फल कामित्व है उसके अंतर मधिष्ट साधन भवन वा कृत साध्य है ना और गोपाल प्रत्यक्ष क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति के प्रति हम क्या मानते अस्ति भाति प्रीति जानाति इच्छति जाना छ अस्थि पहले हम अस्मी कर्तृत्व करो ना अस्थियावर्गमस्ति है ना ये दोनों बात आ गई भाति शास्त्रेण भाति शास्त्र स्वर्गादिकन हो रहा है प्रत्यक्षण अहम अस्मृति भांति अदय प्रीति है स्वर्गीय प्रीतिरस्थि सुखातिशेव प्राप्त सुखातिशय प्राप्त होगा अदय से मेरी प्रीति है तो भांति प्रीति जब हो गई अप्रेमी और को लेकर के साथ ही साधन भाव बन गया तो उसे आगे जाना आप आग उसको पाने का साधन को उसी शास्त्र से कर्म को जानोगे जानने के बाद उस कर्म की इच्छा होगी इच्छा करने से ये तस्थि प्राप्ति भाति प्रीति जाना इच्छति ये अति आदि कामित्वि आदि से सब लेना ये जो है कर्म के प्रति कारण और ब्रह्म विद्या के कारण कौन है कहते हैं देखो विवेकारी पूर्वा मुखक्षा दो विद्या है दो? विवेकारी है पूर्व में जिसका ऐसी मुमुक्षा मान विवेक वैराग्य षट संपत्ति युक्त जो मुमुखक्षा वो विद्या का कारण ठीक उसका विरुद्ध है विवेक का मतलब गया अध्यास खत्म हो गया अध्यास को आप विद्या मान रहे हैं परोक्षर बड़े जान रहे हैं अनुभूति पर हो या ना हो विवेक ही तो विवेक आज आदि कर्तभ को अपने त्याग कर दिया फल के वैराग्य हो गया यह भोग वैराग तृष्णा वैराग्य विवेक हो गया वैराग्य हो गया छठ संपत्ति समी अति दीक्षा उपरती श्रद्धा समाधान इनसे पूर्वाया मुमुक्षा एक तत्पूर्वी का मुमुक्षा का ही अवद्या का ब्रह्म विद्या का अधिकारित्व का कारण इति हे इती विरोध किस प्रकार से विचार करके देखो तो विद्या और विद्या कर्म और के बीच में कारण तो विरोध है, है। वाकजन्यवगाही इंद्रियार चेष्टा निर्व्यपेक्ष मानसिक परिणाम विशेष विद्या स्वरूप विद्या और अविद्या के स्वरूप में फिर बता रहे देखो विद्या का स्वरूप कैसा है महावाक्य जन्य है वो अहम ब्रह्मी मात ब्रह्म प्रज्ञानंद्रह्म इत्यादि महावाक्यों से जन तब की अपेक्षा किसी भी प्रकार से किए बिना विशुद्ध मानस परिणाम विषय रहित मन क्योंकि इंद्र साक्षगा जगत रहेगा विषय रहेगा सविषय मन बंद कारण निर्विषय मना मोक्षण निर्विषेता कथन कर रहे हैं आप इंद्रिया निर्व्यपेक्षण विशेष है ब्रह्माकार वृत्ति है वो विद्या का स्वरूप है और सर्वेन्द्रिय क्रिया अविद्या कर्म का स्वरूप क्या है सारी इंद्रियां लगी रहती है एक इंद्र से काम चलेगा नहीं वहां एक इंद्र कम हो तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया तुम कर्म के अधिकारी नहीं हो कर दिया दसों इंद्रिया काम करेंगी वहां पे दसों इंद्रियों का काम है वहां पे बल्कि मन भी लग रहा है ग्यारह इंद्र पूरे हाथ लेगा पैर लेगा घूमना पड़ेगा उठना पड़ेगा रखना पड़ेगा देखना पड़ेगा सुनना पड़ेगा बोलना पड़ेगा सारा है ना उसमें ब्रह्मचरी भी है वहां बैठ के गड़बड़ नहीं देखना दृष्टि गड़बड़ नहीं करना है अब कथा मैथुर का निषेध पूर्ण ब्रह्मचर्य से दसों इंद्रियों का तो वहां काम है वहाँ अपान भी नहीं छोड़ सकते वो खतरा है यज्ञ मंडप में यज्ञ मंडप में अपान वाई भी नहीं छोड़ सकते इसलिए वो इंद्री भी कंट्रोल में करना पड़ेगा इसी हिसाब से इसलिए कहा पहले से खाना पीना है यज्ञ बैठने से खाना पीना कंट्रोल होता है पूरे दिन से ही भोजन करेंगे सवेरे तो कुछ खाएंगे नहीं कहीं प्रेशर न क्रिएट हो जाए मोशन हो जाए के भागना पड़ गया फायदा एक बार ऐसे हुआ इसी ऋषिकेश में एक व्यक्ति उसके बहन जो है शादी नहीं हो रही थी बड़े परेशान थे उसको कर्मकांड कराया तो, यह, तो यहाँ के लोगों पंडितों ने शादी चलो तो हवन कर दिन तुम बैठ जा था आगे पंडितों ने जब किया हवन पर तो बैठी हो अब क्या करे दौर भाग्य वैश्य हवन की गर्मी के कारण से उसका मासिक धर्म हो गया अब क्या यज्ञ होगा क्या यज्ञ का फल मिलेगा और वहीं गड़बड़ हो गया अब बोल भी नहीं सके पंडित को पंडित को कैसे कहेगी गड़बड़ हो गया है मुझे उठ के जाना है अब उसे और कल कर ही दीजिए कर्म का अरे मैंने कहा खल नहीं कहीं गोलियां मिलती आजकल तो एक्सटेंड करने के लिए जहां बैठा था मालूम तक तो कुछ संभावना है तो एक दिन पहले गोली खा गई अब फिर उसे प्राश्चित कर फिर बोले ठीक है शुद्धि कर लगा प्राश्चित होगा दोबारा जब दोबारा अब होगा नहीं जिंदगी तेरी शादी नहीं होगी इतना गड़बड़ कर दिया उल्टा तेरे से करना पड़ा प्रयास करन करा के फिर दोबारा जब गया दोबारा हवन करे तब तो शादी हुई। हुआ लेकिन उसका फल मिला उस गड़बड़ काम करने का आपको सुन के आश्चर्य होगा उस लड़की का एक बार सगाई हुई सगाई नहीं एंगेजमेंट हुआ एक लड़के से उसके बाद रिजेक्ट हो लड़का ने मना कर कि दोबारा हुआ तब मैंने कहा देखा तुमने गड़बड़ हवन करने का प्रयास बावजूद भी उसका इतना असर कर गया ना रिजेक्शन ये समस्या होती है इसे स्त्रियों इस को कर्माधिकार क्यों निषेध किया है कई बार समय नहीं आ रहा गर्मी लग जाती है की तो जो भी है तो इसने सकल इंद्रियों प्रवृत्त होते हैं सारे इंद्रियों का संयम के पूर्व प्रवृत्ति होना है वहां पर एक इंद्री दो इंद्री का काम नहीं सर्वेंद्रिय क्रिया ओघ क्रिया का ओग वेग से चलता सारी क्रिया झटपट बिल्कुल संतुलन के साथ काम करने पड़ते हैं वो कर्म का स्वरूप है और फल में नित्यम सुगम विद्या अनित्यम अविद्यालम फल विरोधा देखो फल में विरोध हो गया इति इसीलिए तस्मात तस्मात हेतु संफल विरोधा तो भाषण का तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज विद्या, विद्या विरोध अरोध और विकल्प असंभव आज समुच्छ विधान आज अविरोध ये वैध चेतना अरे सब ठीक है आपका कहना परिषद में विशेष रूप विद्या और अविद्या का विरोध और आविरोध मैंने समझा चुका हूं हिंसा का प्रसंग को लेकर के दृष्टांत को लेकर के और ऐसी विरोध अविरोधमता वस्तुओं का विकल्प जब संभव नहीं है तो समुच ही मानना पड़ेगा विधान समुचि की क्या जरूरत है समुचे का विधि हो रखा है इसलिए अविरोधे तब हम पूछेंगे भाई, ठीक है, का कह रहे हो ना, का कर्म के का विधि कहते हो तो मुझे ये समझाओ सह समुचे कह रहे हो कि कर्म समुचे कहते हो दोनों ही संभव सहसंभव अनुपत्य क्यों बता चुका हूं पर मित्र के लिए क्या चाहिए वैराग भी चाहिए और कर्म के लिए कामना विरोध है एक कालाव दिन में सब चाहता भी हूँ नहीं चाहता भी दोनों कैसे हो सकता है आपके हृदय में दोनों नहीं हो सकते अतः एक कालाव अच्छे दिन सहसमुच्छे दोनों के एक साथ का अनुष्ठान करना संभव बिल्कुल नहीं है पूर्व पक्ष इस बात को मान है ठीक है कोई बात क्रमे ने एक आश्रिय क्रम से कर लेंगे ना सुबह ब्रह्म विद्या कर लो दोपहर में क्रम कारण करो यहाँ देखे जैसे आजकल के लोग हैं सुबह ब्रह्मचारी दोपहर शाम को में सन्यासी ऐसा भी होता है सुबह सन्यासी दोपहर ब्रह्मचारी शाम सांग महाग होगी है महात्मा तो दिल्ली जाते तो पाण्ड में यहां पर चाहते तो बिल्कुल लाल से कई तो ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता है इस पर ही बड़ा सुंदर सुंदर टिप्पण है पांच छह सात थीट्यादी, विद्यान्च, विद्यान्च, थीट्यादी, माने है, है। एक प्रषद विरोध कह रहा है दूसरा उपनिषद ब्रह्म विद्या और कर्म का अविरोध कह रहा है ऐसा कौन कह रहा है ये बात पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष ऐसे मानेगा हम लोग तो नहीं मानते ना वेदांति पूर्व पक्ष कहना है कठोपरिषद ब्रह्म विद्या और कर्म का विरोध कहा दूर में सूची कह करके में इस प्रकार से विरुद्ध बात कह दिए गए हैं श्रुतव्य बहुमान विकल्प संभव तो विकल्प संभव नहीं क्यों साध्यस्य एक गोचर विरोध अविरोधयश्च सिद्धत्व प्रयत्न भावः क्योंकि विकल्प तब होता है साध्य एक होता है। एक साध्य के लिए दो प्रतिरोधित अनुभदितिजी होती अनु होम को उद्देश्य करके सूर्योदय को निमित और सूर्य के अनुदय को निमित कर दिया एक उद्देश्य तो दो कहा दिया जाए तब उसे विकल्प माना जा सकता है जब या ऐसा ही नहीं तो क्या करें इसे करता है कि विकल्प से साधिक गोचरत्वाद विरोध अविरोध युश सिद्धत्व और यहां ऐसा नहीं है विरोध अविरोध दोनों एक सिद्ध वस्तु को लेकर होने से पुरुष प्रयत्न साधित पुरुष के प्रत्याधीन नहीं है ये चीज पुरुष के प्रयत्नाधीन है ना करम तो प्रयत्नाधीन है यानी यहां जिन दो की बात हम समीक्षा कर रहे हैं उनमें एक प्रयत्नाधीन है दूसरा प्रयत्नाधी नहीं है अतव इन दोनों में विकल्प नहीं हो सकता दोनों आपके प्रयत्नाधीन होता आपके कृति साध्य होता तब तो विकल्प हो सकता है कर्तुम कर्तुम आप विकल्प कर सकते हो आप कृति साध्य है? है। कर्म कृति साध्य है अतएव ये दोनों के दोनों कृति साध्य न होने के कारण से इनका विकल्प नहीं हो सकता एक कृति साध्य एक कृति असाध्य होने के नाते यहाँ विकल्प नहीं हो सकता पूर्व पक्ष स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है नहीं है कर्टुम कर्टुम कर्टुम नहीं है नहीं कर्म लेकिन क्यों स्वयं इत्यादि विधान करोगे ऐसे विरुद्ध वस्तुओं का दिया ना न भी करना तो कोई रास्ता नहीं विधि कर दिया यस्तु तो वेदो भगवन् वेद विधि है इसलिए हो य न हो करना तो पड़ेगा विद्यावाद दूरमित इत्यादि श्रेयस तत्काम्य काम से चंसा प्रसंग क्या करना कटोपरिषद को अर्थवाद बना देना प्रशंसा तो जो विरोध के ने, ने विरोध कथन किया ने वो केवल ब्रह्म विद्या का मोक्ष की प्रशंसा और तकामस्चा, तकामस्चा, प्रशंसा और प्रशंसा के प्रसंग में कथन होने से अर्तवाद अर्तवाद होने से विद्या वेदे विद्य विद्योर विद्य, बलियो तो निश्चया और वेद में एक विधि हो एक अविधि हो उन दोनों विधि कोई बलवान करके जयम ने स्वयं निर्णय दिया है अतएव ईशावासी विधि ज्यादा बलवान है कठोर विरोध रूपा प्रशंसा दुर्बल हो गया तकड़ा पूर्व पक्ष है देखो इसलिए कहता है बलियो अनिश्चित अर्थवासी अनुकूलत्व तो तो नहीं बनेतया इसलिए अर्थवाद को विधि के अनुकूल करना पड़ेगा अविरोधो निर्विरोध के भाव इसलिए वैपरीत्य बोधकत्व कल्पनाद अभिपरीत बोधकत्व परिषद में हम मान नहीं सकते इसीलिए हमें विरोध मानना पड़ेगा निर्विरोध मान करके इनका समुच्चय स्वीकार करना चाहिए ये जो तब पूछता है, तुम करना चाहते हो एक क्रम समुच्छय तब पहला पक्ष सिद्धांत खंडन करता है सहसंभव अनुपत्य है क्योंकि हेतु के हेतु स्वरूप हे फिल विरोधा वही हेतु सी जवाब हो गया हेतु और स्वरूप तीनों का विरोध होने से सहसमुचय हो नहीं सकता फिर, ना। फिर क्रम समुच कर ऐसा नहीं कह सकते हो विद्युत्पत्तो विद्या समस्या है हम क्रम समुच्च में पहले तुमसे पूछेंगे पहले प्रविद्या का अभ्यास करके बाद में कर्म कि पहला कर्म करके बाद में प्रविद्या क्या क्रम रखना है यदि जाओगे तो विद्यांश अविद्यांश का है तुम पहले कर्म करने बोल नहीं सकते हमको तो, तो फंस गया वो गाड़ी कि पहले प्रमिद्या कहोगे अब पहले जी हम पढ़ लिए समझ गए तो करके भक्त तो नष्ट हो गया अविद्या नष्ट हो गई जो कर्म का मूल बीज है अब कर्म कैसे करूँगा कहते हैं विद्या उत्पत्त हो अविद्या होती ही अज्ञान ही नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान जन कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अध्यास आदि है तब तो विशिष्ट होकर के कर्म अधिकारित होता है वह कर्म अधिकारी कैसे रह सकता हूं मैं अब क्यों उल्टा कर्म समुच्चय नहीं कर सकते आप वो चालाक कर सकता है ना कह सकते नहीं पहले कर्म करो कर्म करके बाद प्रविद्या में जाओ फिर श्रुति विरुद्ध हो गया श्रुति में पहले विद्यांश का है ना पहले का अनुष्ठान करना है बाद में कर्म अनुष्ठान करना है तेरे अनुसार तो समुच्चय करना है तो अभी जहाँ पहले प्रविद्या का पाठ कर लो तो विद्या उत्पन्न हो जाएगी वहां उत्पन्न हो गई तो अविद्या नष्ट हो जाएगी तो कर्म कैसे कर पाऊंगा अतएव विद्या कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता इसलिए अविद्या शब्द शब्द से नहीं लेना पास नहीं लेना चाहिए इति उस आश्रये पहले वाले का तो अज्ञान और अविद्या कर्म दोपहर विद्या उत्पत्त मैंने ब्रह्म विद्या उत्पत्त अविद्या विद्या आश्रे जो अविद्या मैंने कर्म अनुप है कर्म की उपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि कर्म, अज्ञानाशु अज्ञानाशु कैसा है कर्म? अज्ञान से से कर्तृत भक्तृत्व आया कर्तृत भक्तृत्व से फल की कामना हुई फल कामना की वजह से कर्म करते हो इसलिए कर्म का सीधा जड़ क्या है अज्ञान है पूर्व चित्त आया अविद्यात् अपि अन्यपत्त कारणसंभवा आग्रह विदुष अनुपत्ति मैंने का मतलब का आश्रय भूता ब्रह्मज्ञानी में कर्म ही नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञानी में कर्म नहीं हो सकता किस किसा कह रहे देखो हाँ पूर्व सिद्धाया विद्या या फैल अनाजिकाल सिद्ध अविद्या थी और वो विद्या क्या हो गई प्रध्स्तत्व हो गई ध्वस हो ये ठीक है प्रविद्या उत्पन्न हुई जैसा अनाजिकाल में अविद्या उत्पन्न हुई थी वो नष्ट हो गई अब प्रविद्या उत्पन्न हुई है वो भी थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाएगी उसके बाद दोबारा विद्या आ जाएगा फिर कर्म कर सकेंगे हम क्या चिंता है पूर्व पक्षी बड़ा सुंदर बोल रहा है सिद्धांत अन्या उत्पत्त कारण असंभवा दूसरी कोई अविद्या उत्पन्न हो जाएगी उसमें कोई कारण सामग्री नहीं अविद्या कहां से उत्पन्न हो जाएगी दूसरी अन्य मैंने अन्य अन्य अविद्या उत्पत्त कारण असंभवा मूलाभाव भ्रम संशय ग्रहा विदुषो अनुपत्ति आते जब मूल ही नहीं रह गया भ्रांति कैसे संशय कैसे अग्रहण कैसे ये कुछ भी नहीं हो सकता विद्वान के अंदर जिस विद्वान में मेरे सारी चीजें नहीं हो सकती है उस विद्वान में कर्म भी नहीं हो सकता विद्या कर्म तो भविष्य भी व्याख्यान भिक्षाट नारी दर्शण तब पूर्व पक्षी शंकराचार्य महाराज शांत हो थो जाओ थोड़े इतना मत बोलो क्योंकि आप ब्रह्म है ना आप विद्या उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है फिर आप बोल क्यों रहे कर्म हो रहा है ना बोलना रूपये कर्म भाष्य लिख रहे हो कि नहीं व्याख्यान लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भिक्षा करने चलते हो कि नहीं चलते हो आप भी खाना खाते हो ना विद्या उत्पत्ति के अंतर काल में यथा व्याख्यान रिक्षाटन भाष्य लेखन आदि कार्य होता है वैसे कर्म भी होते रहे बढ़िया विद्या हो विद्या उत्पत्त हो विद्या विद्या उत्पत्ति हो जाने के बाद भले अविद्या न रहे किन्तु कर्म तो भविष्यति कर्म तो होते रहेगा क्यों होते रहेगा क्योंकि विदुषोपे व्याख्यान भिक्षाट राज्य दर्शनाथ विद्वान के द्वारा भी व्याख्यान भिक्षाट करता करता देखने को मिलता इत्या संज्ञा अविद्यासंभवात सिद्धांत ने जवाब दिया अविद्या असंभवात नही अग्निवृष्ण प्रकाश से विज्ञानोत्पत्त हो आश्रित आश्रय से तो अग्नि प्रकाश व्यापत्तिर नहीं अग्नि प्रकाश से अग्नि जो है गरम होता है और प्रकाशमान पदार्थ है ऐसा जब आपके ज्ञान उत्पन्न हो गया यश्रय तदुत्पन्नम जिस व्यक्ति के अंदर अथवा जिस वस्तु में यह भाव ज्ञान उत्पन्न हो गया ये जो है अग्नि है वो गर्म है और वो प्रकाशवान है ऐसे जिस आश्रय में लक, जलता हुआ लकड़ी में जिस आश्रय में आपने यह ज्ञान उत्पन्न कर लिया है तस्वीन ने वह उसी आश्रय में कहोगे क्या नहीं अग्नि ठंडा भी होता है अंधकार भी होता है उसी आश्रम में कैसे कह सकते हैं तस्वीन ने शीतो अग्नि अ प्रकाशवा यदि उत्पत्ति ये इस तरह से की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है संशय भी नहीं हो सकता न अज्ञान ही हो सकता है जैसे आप निश्चय है कुतार की कोई आपके जितना भी कहे आप मानेंगे नहीं उसको ना क्या जैसे बार बताता हूं गाय के दूध नहीं कोई आदमी जिसने गाय को देखा नहीं ऐसे बच्चे थे जो कि डायरी के डिब्बे में देख रखे मिल्क पाउडर के डिब्बे में गाय को देख के नहीं तो अमेरिका में तो सौ किलोमीटर जाना बाहर जाना पड़ेगा शहर में तो एक गाय नहीं दिखता यहाँ तो सब सबके घूमते रहते हैं अब यही देखिये क्या करेगा वो उस बच्चे को किसने बात पढ़ा दिया अरे तुम लोगों को पता है काली गाय का दूध काली होती है। लाल गाय का दूध लाल होगा सफेद गाय का दूध ये सफेद होता है अब मिक्स रंग गाय का दूध का मिक्स रंग होता है अब बच्चे क्या मानेंगे हाँ हो सकता है देखो लाल गुलाब फूल के पौधे से लाल गुलाब निकलता है ना हाँ ठीक है तो मारने बच्चा पीले गुलाब के फूल से पीला ही निकलता है उसी प्रकार ही भी सुन नहीं व्यक्ति यदि देख ले कि इस गौशाला में अनुभव सिद्ध हो जाए चाहे कोई जितना तर्क दे आप मान लेंगे उस बात कदापि तद्वत यहाँ पर एक बार प्रवृद्धि उत्पन्न हो जाए लाभ कोशिश करें कोई अविद्या उत्पन्न कर दे इसमें क्या संशय उत्पन्न कर ले चाहे विपरीत ग्रहण करावे ये कभी नहीं हो सकता